नवरात्र के पावन पर्व चल रहे हैं नौ शक्तियों के नौ दुर्गाओं के रूप में ये दिन मनाए जाते हैं इससे पहले पक्ष थे हम लोग एक रिलीजन के रूप में तो इसे मनाते हैं लेकिन धर्म के रूप में नहीं जानते हैं इसलिए नहीं मना पाते हैं धर्म और रेलिजन में भेद होता है एक सामूहिक सांप्रदायिक सोच जो आप नाना मठों से धन गुरुओं से और सांप्रदायिक आचार्यों से सुनते हैं वो रेलिजन की ही श्रेणी में आता है सो रिलीजियसली बिलीव बाई द कम्युनिटी By the sect or संप्रदाय for chain of years and thus made applicable uniform laws and their parameters, they fall in religion. रिलीजन यही रिलिजन है और दुर्भाग्य से सनातन धर्म से भी प्रभावित जो संप्रदाय हैं वो रिलीजन को ही प्रभुत्व दे पाते हैं धर्म को नहीं जबकि धर्म क्या है कि सृष्टि के नियमन को जानना और सृष्टि द्वारा प्रदत्त नियमों और सिद्धांतों पर अक्षरशा चलते हुए प्रलय और उत्पत्ति के रहस्यों को प्राप्त होना धर्म है और धर्म की व्याख्या में मनुष्य के जीवन को स्वजगत और निमित्त जगत में बांटा गया है जबकि सांप्रदायिक सोच स्वजगत और निमित्त जगत दोनों को शरीर के बाहर दर्शाती है सारे विश्व में सभी धर्मों में सभी स्कूल ऑफ थॉट्स में यह डिफरेंस है चलिए सनातन का अर्थ होता है नित्य अजर अमर अविनाशी आत्मा वो आत्मा जो घटघटवासी है इसको जाने बिना हम सब पूजा पाठ करते हैं और कहते हैं स्वामी जी भाव होना चाहिए मुझे ऐसा लगता है जैसे आप किसी मुशायरे की बात कर रहे हैं किसी कवि सम्मेलन की बात कर रहे हैं जबकि नितान्त ना समझी की एक मूर्खतापूर्ण चर्चा है ये। वो व्यक्ति जिसे आप जानते ही नहीं उसके प्रति आपके मन में भाव कैसे प्रकट हो सकता है भाई सेल्फ डिसेप्शन अपने को चीट करना धोखा देना जब आपने जाना ही नहीं ये सचराचर क्या है आप कौन हैं? वो परमेश्वर क्यों घटघटवासी है और कौन है वो आपके भाव कहां से आ गए आप तो इतिहास के पीछे लाठी लेके भाग रहे थे और भाव आपका वहां न था न हो सकता था आपके भाव सुखों के पीछे दौड़ रहे थे पूजा पाठ में आपने जीवन में कभी कोई धर्म का की भक्ति पूरी ईमानदारी से नहीं की क्योंकि आपने धर्म को जाना ही नहीं एक सिरे सिर आपने जानना भी नहीं चाहा आपको लगा कि बाहर की ये सतई पूजाएं जो आप भौतिक सुखों के लिए परमेश्वर से कर रहे हैं न कि परमेश्वर के लिए परमेश्वर से कर रहे हैं यही धर्म ये रिलीजन ही धर्म है और गुलामी के अंधे अंधेरों ने जो भटकाया हमें तो हम इसी में फिसलते चले गए और ये वेद के अनुपम ग्रंथ ये धर्म की मनोहारी राहें सब लुटती चली गई आए पहले पूर्व की ऋचा को ही ले लेते हैं एक बार फिर जिसे तारतम्य बन जाए पिछली ऋचा खोलने और ब्रह्मसूत्र क्योंकि उसी में अध्याय का समापन हुआ है ब्रह्मसूत्र में कहा क्वा अत्रिचक्रिवृत रथ से क्वा त्रो बंधुरो कदागो वाजिन्स येन यज्ञ न सत्योपाथ ये पूर्व की ऋचा है नवी ऋचा है इस सूख्य वो कौन है जो तीनों चक्रों को निरंतर त्रिव्रतव हर ओर घुमाता है वो कैसे भस्मी को अन्न और अन्न को जीव और जीव को अनंत रहा की ओर ले जाता है त्रिव्रतव और वो कौन है जो इस शरीर को तीनों धातुओं से पुष्ट करता हुआ आवागमन की तीनों आवृत्तियों में लाता हुआ रथस्य इस शरीर के लिए क्वा वो कौन तीन हैं बंधुर जो बंधु भाव में ये जो संयुक्त होकर एक ही नीड़ में तीनों बैठे हुए हैं वो तीन कौन हैं जो नित्य हैं सदा हैं और सदा यथा रूप प्रकट होते हैं और जो जीवन का मूल हैं जो सृष्टि का विधान है वे तीन कौन हैं जो इकट्ठे एक, एक शरीर रूपी पेड़ पर एक ही घोंसले में बैठे हैं वो हैं जीवात्मा प्राणवायु और आत्मा अनंत ये किस प्रकार कदा योग कैसे जुड़कर ये वाजिनों यज्ञों में रासभस्य ये रस पग करके येन यज्ञ जो यज्ञों के द्वारा नास्यो उपाय था कि जो यज्ञों के द्वारा ना सत्य माने ना माने नहीं असत्य जो असत्य होता है अर्थात उस अमर जीवन का ये कैसे उपाय करते हैं ये क्यों कर अजर अमर हो जाते हैं कैसे ये अमर रा पाते फिर हमने ब्रह्म सूत्र में पढ़ा था पत्यादी शब्द कि वो सहस्त्रपति है वो सचराचरपति है इस पतपति शब्द पति शब्द से विशेषण है ये संज्ञा नहीं है वो जो सचराचरपति है वही तुम्हारा इस देह का अधिपति घटघटवासी आत्मा है ये दो हैं। इसमें इन शब्दों में किसी प्रकार का भेद मत करो। ब्रह्म परम ब्रह्म एक ही बात है या परमपति ये विशेषा आदि जो भी लगते हैं इससे कोई संज्ञा नहीं बदलती केवल विशेषताओं का आभास होता है इसलिए इनको लेकर के कोरे कुतर्क और शास्त्रार्थ मत करो देखिए ब्रह्म सूत्र हमें एक एक शब्द पढ़ा रहा है और हमारा सारा सांप्रदायिक जगत मठाधीश और भाषिकार और साहित्यकार और अवतार ग्रंथ कुछ कह रहे हैं वो कुछ दिखा रहे आए पहले ब्रह्म सूत्र में ही आए क्या कह रहे हैं आनुमानिक कम कम पे केशामीति चेन नाह शरीर रूपक विन्यास्त गति च बहुत बड़ी बात अध्याय के खुलते ही उसने कह दी आप में से बहुत से लोग मुझसे पूछते रहे हैं और सबके मन में सवाल अभी भी हो सकते हैं कि ये दशरथ और दशानन वाली बात आप ही क्यों कहते हो बाकी सारे संप्रदायिक गुरु क्यों नहीं कहते सोच सकते हैं आप इसका उत्तर आज आपको ब्रह्मसूत्र स्वयं दे रहा है आंख खोल के पढ़िए इसे और देखिए कि ब्रह्मसूत्र ही वो सूत्र है जो धर्म की सीमाओं का व्याख्याओं को परिभाषित करते हैं और इन सूत्रों से ऊपर कोई ऋषि तपस्वी मनीषी कोई भी देहधारी कदापि नहीं हो सकता भले वो अवतारों की संज्ञा ही पा गया हो तो क्या कह रहे हैं अनुमानिक आप पे एके शाम इति चेना शरीर रूपक प्येन् शरीरूपक विनय गृह्य दर्शति चे संधि कि ये अनुमान करना कि रथ के माने खाली पूरी गाड़ी होता है जिसे बैल अथवा घोड़े खींचते हैं एक शाम यही एक अर्थ है इति चेना ये, ये सत्य नहीं है कदाचित ये पूर्ण सत्य नहीं है शरीर रूपक शरीर को रथ के रूपक के रूप में विन्यास सभी सदग्रंथों में सभी लीला काव्यों में सनातन धर्म के सभी वेदों में स्मृतियों में पुराणों और उपपुराणों में शरीर रूपक विन्यास रथ को शरीर के रूपक में ही विन्यास किया गया है विन्यास किया गया है स्थापित किया गया है गृहते ग्रहण किया गया है तथा रहस्य लीलाओं के दर्शन में भी दृश्य लीलाओं में भी नाटकों में भी इसी सत्य को हर ओर सनातन धर्म में दर्शाया गया है तो जो ये सन्यासी आपको पिछले आदि सदी से बता रहा है वो भी ब्रह्म सूत्र भी वही कहता चला आ रहा अब मुझसे ना पूछिएगा कि मैं ऐसा क्यों कहता हूं और बाकी क्यों नहीं कहते क्योंकि यह बताने की अब बाघियों की बारी है ब्रह्मसूत्र आपके पास है कि उन्होंने विदेशियों की जूठन को ही अपने नए संप्रदाय का रूप क्यों दिया क्या वो इन सदग्रंथों को पढ़ना नहीं जानते थे क्या ये सदग्रंथ उनके जीवन में खुले नहीं थे सीधी भाषा बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाना कि पे आप पे अप्य इति कि ये अनुमान करना कि केवल रथ का अर्थ केवल एक गाड़ी भर ही है इति चेतना ऐसा कदाचित सत्य नहीं है ये गलत है ये इसके साथ ही शरीर रूपक विनय शरीर को रथ के रूपक में विनय हर ओर सजाया दर्शाया दिखाया गया है गृहते ग्रहण किया गया है दर्शति दर्शाया गया है दर्शन में बताया गया है और सर्वत्र लीलाओं में भी शरीर को ही रथ के रूप में गाया गया है तो दश रथ जिसने दस इंद्रियों को रथा उसका मन दशरथ हुआ तन शरीर अवध हो गया जिसका कोई वध नहीं कर सकता और जिसने दस इंद्रियों को दस मुंह बनाया वो दस मुंह वाला विभस दशानंद रावण हो गया और उसका शरीर सोने की लंका भर बन गया और आज इस मन रावण ने मठाधीशों को तपस्वियों को और ज्ञानियों को इसका कदर भरमाया है सभी भक्तों के साथ हम सबके साथ कि हम लंकाएं ही जीते हैं लंकाएं ही भटकते हैं अपने इस को स्वजगत अर्थात अवध नहीं बना पाते और जो प्रश्न उनसे पूछे जाने थे वो मुझसे पूछे जाते हैं अब तो ब्रह्मसूत्र भी वही बात कह रहा है क्या अब भी आप कुतर्क करेंगे क्या इसके आगे भी कोई प्रमाण हो सकता है वेद में कहा है अन्यत्र भी मन संशय रहित हुआ किसका आत्मा को संदेह हुआ का मन मैं सीधा कर रहा हूं मन संशय रहित हुआ किसका ये दूसरे वेदों में जब हम आएंगे अथर्वेद में मन संशय रहित हुआ किसका आत्मा को संशय हुआ कब तो सर्वज्ञानी है अविनाशी है जन्मा है सचराचर का स्वामी है तो मन संशय रहित हुआ किसका जो इंद्रियों का दास है इंद्रियों के अधीन है मन संशय रहित हुआ किसका आत्मा को संशय हुआ कब मन के संशयों का निवारण चाहने वालों इस मन को आत्मसंगी बना लो स्वजगत में आओ कोई संशय रहेगा ना बाकी ये वेदोक्ति है लेकिन आपने तो कहा बाहर चलो शास्त्रार्थों में आओ हाँ, किताबों में जीवो और फिर अर्थ तो कोई निकलना ही नहीं है अनुमानिक अनुमानिकम आप पे एक शाम इति चेना ऐसा अनुमान करना कि रथ का मात्र एक ही अर्थ है घाड़ी बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी चेना ऐसा कदाचित सत्य नहीं है शरीर रूपक विन्यास रूपकते दर्श्य शरीर को भी रथ के रूपक के रूप में विनयस किया गया है सजाया गया है हर जगह सभी सदग्रंथों में वेद में श्रुतियों में स्मृतियों में पौराणिक कथाओं में गाथाओं में लीला काव्यों में हां इसी को प्रदर्शित किया गया है रथ वाहन है और जीव रथी है आत्मा सारथी है और मायाओं का महासमर महाभारत है तो दशरथ और दशानंद लीला काव्यों में भी जो दर्शाया गया है वो रथ को के रूपक के रूप में शरीर को ही दिखाया गया है अब आए ऋचा में पूर्व की ऋचा हमने अभी एक बार दोहरा ली है अब वर्तमान ऋचा में आते हैं आ न सत्या गच्छतम हविर हु मधु एभी भी ही। ये आज की ऋचा है यो, पूर्वम सविता सवितोष रथमृताय चित्र घृतविष्य आज की ऋचा है क्या कह रहे आ न सत्या आ न असत्य होने वाले धर्म में उस राह में उस अमर राह में, गच्छतम, चलो चले भीतर अपने हुई यते और वो अमर करने वाला यज्ञ जो हम सब में प्रज्वलित है जो पूर्व की ऋषा में कहा कि वो तीनों वो कौन हैं जो देह में एक ही नीड़ पर विराजमान हैं, जीवात्मा, प्राणवायु और और ये नव दुर्गाएं जो आज हम मना रहे हैं यही नव ज्योतियां हैं उस यज्ञ की अग्नियां हैं। खाली बाहर जय जय मत गा भीतर किया जानो इसको ये बड़े दिव्य पर्व होते थे जो धर्म पूर्वक किए जाते थे रिलीजियसली नहीं जो आज तुम करते हो चारिकता है छोड़ दो इन में उतर आओ अमर हो जाओगे तो कहा आ न सत्या आ न असत्या आओ कभी ना असत्य होने वाले उस राह पर आओ स्व जगत में आओ अंतर की राह में आओ गच्छतम चलो जाएं भीतर जाएं हम सब अपने हुई और हवन यज्ञ हो जाएं हविर मत सामग्री बनकर अपने आप को मिटा दे उन आत्मज्वालाओं में और फिर प्रकट हो अमर रूप लेकर उनका पिबतम पिए मधुप उस भंवरे की भांति एक भी राश अभी जैसे भंवरा फूलों के ऊपर उड़ उड़कर नाच नाच कर झूम झूम कर अमृत का पान करता है आओ आज अंतर में चले और उसी यज्ञ पर झूमते रहे उसी में अर्पित होते रहे और उससे जो अमृत प्रकट हो रहा है हमारे ही सामग्री से चलो उसका निरंतर पाठ करते रहे ये धर्म है और रिलीजन बोलेगा बाहरी करना भीतर मत जाना हाँ। क्यों क्योंकि सारे विश्व के रिलीजन यही गाते हैं और यूनिवर्सल डिक्शनरी भी रिलीजन की यही परिभाषा करती है जो मैंने अभी आपको सुनाई चाहे आप ऑक्सफोर्ड में जाओ या किसी में जाओ भारगुआ जो भी डिक्शनरी इंग्लिश की मिले पढ़ लेना कि रिलीजन का मतलब क्या है तो तुम्हें खुद वहां मिल जाएगा थोड़ा सा तर्क से पहले ज्ञान भी ले लेना पढ़ लेना डिक्शनरी युवो ही युवो ही जो नित्य यौवन को देने वाला है तथा इससे पहले भी सभी तो शसो, अपनी ज्योतियों के द्वारा वो हमको निरंतर जन्म देता रहा है भश्मी से अन्न से इस दुर्लभ शरीर में लाता रहा है वो यज्ञ तो भीतर है बाहर कहां खोजता उसे और उसी के द्वारा एक एक क्षण तू जन्मता रहा है अपने अंतर जगत में भीतर अपने तो बाहर बाहर ही क्यों भागता रहा है उस मृग की भांति कस्तूरी जिसकी नाभी में थी और वो बन बन भटकता था और जल के पीछे मृत त्रिशलाओं में भागते मृग की तरह लंकाएं तू खोजता रहा और मौत तुझे पकड़ लेगी गई तेरा सर्वराश जो तो बटोरा वो तेरा नहीं है न हो सकता कभी फिर भी तू उसी के पीछे बैठ सभी तो और वो निरंतर उत्पन्न करता रहा एक एक क्षण ऊर्जा शक्ति बुद्धि विवेक तुझे अंतर से वो तेरा आत्म आत्मयज्ञ तुझे देता रहा और तू रिलीजियसली बाहर नाटकों में भागता रहा कभी स्व जगत में तू आया ही नहीं राम भी भजे तो इतिहास की कथा में घटघट वासी राम तूने कभी ना भजे कभी नहीं भजे तो धर्म कब किया था और झूठी तसली देता रहा याद रखो साधना और वासना दोनों इकट्ठी नहीं चल सकते वासना के आते ही तुम्हारी सारी संपूर्ण साधनाओं का सर्वनाश हो जाता है वासना केवल काम की ही नहीं अतृप्तियों इच्छाओं और लोभ की भी होती है दस इंद्रियों को दस मुंह बनाकर विशांत जगत में अतृप्तियों के लिए भटकने को भी वासना ही कहते हैं और छोटी सी वासना बड़ी से बड़ी साधना का विनाश कर देती है ये दोनों इकट्ठे नहीं रहती ठीक उसी प्रकार जैसे पूतना और कृष्ण दोनों इकट्ठे एक, एक मन में नहीं जी सकते एक को मरना होगा कृष्ण भक्ति अथवा पूतना दिखावों में न जाओ तुम परमेश्वर की बनाई सर्वोत्कृष्ट पवित्रतम कृति हो अपने को महिला मत करो इतना निकृष्ट मत करो कि वो विधाता भी एक बार दुखी हो जाए कि क्यों बनाया था इसको इतने पाप मत करो और साधक बनना चाहते हो तो वासनाओं को तिलांजलि दो क्योंकि दोनों नहीं जी सकते तुम दोनों को जलाना चाहते ये नितांत असंभव है इसीलिए धर्म ने कहा वाह्य जगत निमित जगत है निमित मात्र जगत को जीते हुए वाह्य जगत को धर्म पूर्वक शास्त्र पूर्वक श्रीहरि के निमित दूत बनके ही धारण करो और उन्हीं को अपने हर आचरण में डिपेक्ट करो तो तुम्हें वासनाओं में नहीं भटकना होगा तुम ग्रस्त भी हो सकते हो तुम परिवारस भी हो सकते हो तुम नौकरी भी कर सकते हो उनके निमित्त होकर अथवा वासनाओं में आसक्त होकर दम्भी होकर भी तुम ऐसा कर सकते हो यह कहना कि स्वामी जी वासनाओं से रहित होकर हम भौतिक जीवन जिएंगे कैसे ये एक बहुत झूठी और मक्की भरी बात है इसमें कोई सच नहीं है आई कैन ऑलवेज लिव नारायण का बनाया हूं रोम रोम बना रहे हैं क्षण क्षण सजा रहे हैं तो मुझे उनका निमित्त बनकर अब यदि मैं वाह भौतिक जगत में लाया गया हूं नारायण की इच्छा से तो ग्रहस्थ हूं तो श्रीराम का रूप और उनका निमित्त बनकर ही ग्रहस्थी धारण करूंगा सारे धर्म यथा धारण तो मैं जानता कि घटगट वासी राम तू समझ पाया है और तू सचमुची रहा है अब तेरी राम भक्ति कुछ मायने रखती है व्हाट डू यू मीन क्या कहना चाहता है नाटक कर रहा है। क्या है ये सब कि भक्ति राम की और जीना वासनाओं में आसक्तियों में इस संसार में ये कोई भक्ति नहीं होती है यह रिलीजन वाले मान लेंगे धर्म इसे नहीं स्वीकारता और यह कहना कि स्वामी जी भाव है तो सब है तो मेरा फिर मैं इस बात को दोहरा दूं कि आप कोई मुशायरे में नहीं आए हो यह कोई कवि सम्मेलन नहीं है।, है कि भाव है तो सब है मुझे बताओ जिस व्यक्ति को तुम जानते ही नहीं जिससे तुम्हारा परिचय ही नहीं है उसके प्रति तुम्हारे मन में भाव कैसे होगा और तुमने कभी ईश्वर को घटगटवासी रूप में जाना ही नहीं भीतर अपने स्व जगत में गए ही नहीं तो तुम्हारी भक्ति में भाव कौन सा था जरा बताओ मुझको पूरी ईमानदारी से बताओ एक ही भाव था ना प्रभु सुखों को देना भाव सुखों का था दिखावा मूर्ति पे था वही नवरात्र आज भी तो मना रहे अरे उसे डूब के क्यों नहीं जीते कि एक नवरात्र तुम्हें अनंत की राह दी जाए दिखावा करते क्यों करते हो ऐसा तो कहा सभी ओशसो तो रथम रीता जो इस शरीर रूपी रथ में जो भी हम ब्रह्मसूत्र में पढ़ाएं अब रथ पे चौंकीगा नहीं शरीर ही है रथम रीता है इसीलिए पहले ब्रह्मसूत्र ले लिया नहीं फिर रथ आएगा तो फिर चौंकोगे कहोगे स्वामी जी अपनी परिभाषा करते हैं वेद की ही परिभाषा बाकी सब अपनी अपनी डपली बजाते हैं रिलिजन की धर्म की नहीं रथम रीता है इस शरीर में रित माने जो नित्य अजर अमर अविनाशी आत्मा है जो सत्य है उससे चित्रम अपने स्वरूप को अपने शरीर को घृतवंतम ईश्यती जैसे घी को बाहर के यज्ञ में देते हो उसी प्रकार स्वयं को घृत के समान आज अपने आप कोई इस कोई समर यज्ञ को अर्पित कर अनंत की राह लो अमर हो जाओ क्षण तुम्हारे सामने आया हुआ है और तुम बाहर भाग रहे हो एक क्षण में मोक्ष है और तुम भीतर जाना नहीं चाहते सिर्फ बाहर ही बाहर भटकना चाहते और आज का जो पर्व है नवरात्र जो हम मना रहे हैं ये गुरुकुल से ही आरंभ होते थे उस युग में भगवान वासुदेव की कथा में श्री कृष्ण और बलराम दोनों पधारे हैं ऋषि सांदीपनी के द्वार पर हैं उज्जैन में महाकाल के मंदिर के सामने नर्मदा के तट पर ऋषि सांदीपनी जो भगवान बुद्ध बावन भगवान भोलेनाथ महाकाल के अनन्या उपासक हैं उपासकार धर्म से लेना रिलिजन में मत चले हाँ, हाँ, हाँ, अब तो कुछ तो समझ में आ ही गया होगा अब तक रिलिजन हाँ, में ही टिटवेट होते हैं तर्क कुतर्क सुतर्क वितर्क हाँ, धर्म में संदेह को कोई स्थान नहीं रहता तो वो उनको पाकर धन्य है और महाराज उग्रसैन धन्य हैं कि सादीप ने ऋषि जैसा गुरु उनके उत्तराधिकारी वासुदेव श्री कृष्ण को और उनके बड़े भाता पर बलराम को मिला है वे उनको ले आए हैं गुरुकुल में अर्पित करने के लिए गुरुकुल कभी कहीं घरों में बच्चे मांगने नहीं जाता था विश्वाता स्वतः आते थे, थे हाँ जो आजकल सीरियलों में दिखा रहे हैं है ना उसमें वो रिलीजन भर मान लो और क्या बाकी नौटंकी हाँ, लगता है ईसा और मूसा की कहानी दोहरा रहे हैं रामायण थोड़े ना दिखा रहे हैं हाँ। तो वे दोनों आए हैं और उनका यज्ञोपवी संस्कार हुआ है यज्ञोपवी संस्कार गुरुकुल में ही होता है लड़कियों के गुरुकुल अलग है और लड़कों के गुरुकुल अलग है ये प्रथा आज भी आसाम आदि में देखने में आती है वहाँ आज भी लड़के और लड़कियों का गुरुकुल अलग होते हैं मिजो वगैरह में भी हालांकि अब उनकी भाषाएँ अलग हैं उनकी सोच अलग है उनकी मान्यताएँ चारों तरफ से प्रभावित हैं कुछ प्रादेशिक हैं कुछ क्षेत्रीय हैं और कुछ उन्होंने बाकी दूसरे सांप्रदायिक तथा कथित रिलीजन से भी बहुत कुछ बारू कर लिया है तो अब उनका रूप विकृत हो गया है लेकिन गुरुकुल ये भावनगर से लेके और द्वारिका तक का जो पूरा क्षेत्र है तो यहाँ आपको काठी संप्रदाय के लोग मिलेंगे ये कृष्ण भक्त है और इनके यहां भी गुरुकुल अलग अलग होते हैं और ये व्यवस्थाएं आदिकाल से चली आ रही है आज भी किसी के घर का बच्चा गुरुकुल में पढ़ता हो या अथवा ना हो दैट इसका कोई अर्थ नहीं हर व्यक्ति स्वेच्छा से गुरुकुल का दान नियमित रूप से प्रतिवर्ष प्रति माह गुरुकुल को भेजता रहता है और बच्चा किसी का भी गुरुकुल पढ़ाएगा उसके लिए अलग से कोई फीस नहीं होती आज के युग में भी यदि वो एम तक करना चाहेगा तो उसे विदेश भी गुरुकुल ही भेजेगा माँ बाप में सारा खर्चा गुरुकुल गुरुकुलर करेगा और गर्व करेगा कि उसका छात्र वहां तक तो आप लोग कहते हो अब तो एजुकेशन एक धंधा बन गई है लूट लेते हैं अरे भैया लुटेरे तो, तो हो शिक्षा लूट नहीं दिया तुमने परपस ऑफ एजुकेशन यज्ञोपवित नहीं है है उसका नया जने अच्छी नौकरी बढ़िया तनख्वाह मोटी घूस अब बताओ जब इसी के लिए बच्चा पढ़ा रहे हो तो माँ साहब कैसे पीछे रह जाएंगे वो तो आगे बढ़े भाई हम भी तो इसी समाज में हमको भी ला गलत क्या है हम सब मुटेरे हैं हम सब धर्मद्रोही हैं। क्या हमने इस शिक्षा का कभी विरोध भी नहीं किया देश की आजादी के बाद भी हमने चाहा था कि हमको वही शिक्षा मिले लेकिन हमारा लॉर्ड मैकाले आके हम सबके मुंह काले करता था और हम काले मुंह वाले काले ही काले रह गए बस इतना ही हुआ है नेता हमें लड़ाते रहे बिलाते रहे है ना पार्लियामेंट की और असेंबली की और जगह जगह की गद्दियाँ सीते रहे घर भरते रहे और हम लाड काले के मैं काले के मुँह काले बस आपस ही और शिक्षा का कभी उतार नहीं गुरुकुल में प्रवेश मिला है बालकों को और यहाँ वो धर्म के उस स्वरूप को जानेंगे जिसे वो गांव में 11 वर्ष की आयु तक गांव के मंदिरों में बाहर के हवन यज्ञ में करते रहे हैं भाषा का भी ज्ञान देते रहे हैं और तितली से उड़ते रहेंगे कोई बंदिश नहीं 11वें वर्ष यज्ञ संस्कार के साथ ही उनका प्रवेश हुआ है अब बाहर जो वो देख रहे थे निमित धर्म के रूप में उसे अब अंतर जगत में वेद में स्वधर्म के रूप में वे दोनों पढ़ेंगे वे अभी बालक हैं और जैसा कि मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि महारास वो नहीं है जो तुम करते हो मित्र ये रास ली ये यह नाचना ठुमुकना वो भी सजा बैठा है और तुम भी सजे बैठे हो ये खेल वासनाओं के हैं यह रास महारास नहीं है। रास में महाराज में दो नहीं होते बस एक ही होता है ये मौन में स्थिर होता है स्तंभित होता है तब महाराज होता है इसे हमने विस्तार से पिछले रविवार में जाना है संक्षेप में लेते हैं कि राधा ने कहा है आज गोविंद से महाराज होगा सब यमुना के तट पर चलो आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है नंद और यशोदा और गांव के सारे गोप और गोपियां राधे के आदेश की अवहेलना नहीं करते हैं राधे सारे गांव की गुरु हैं वो सबको ले आई है गाय बछड़े सब है वहां सारा गांव यमुना के तट पर उस उपवन में वन में उतर आया है नंदजी जी से पूछते हैं कि राधे तो कहती है आज गोविंद के साथ महाराज होगा वो तो गुरुकुल में है कहाँ है तुम्हारा कहा है <laughs> बाहर के नाचने गाने मटकने में क्या है ये सर नंदजी कहते हैं राधे वो तो गुरुकुल में है के क्या आपने भीतर से भेज आपने बोले नहीं राधा जैसे तूने कहा वो भीतर है बोले यशोदा माँ बोले नहीं मेरे भी भीतर है बोले से पूछा कन्हैया कहा है बोले हम सब भीतर भी भी भी। है राधे तुमने कहा था बाहर से भले लोग हो गए भीतर से मत जाने देना वो तो भीतर है हमारे नहीं जाने दिया यहां खड़ी भक्ति का ये स्थान है ना कि भौतिकताओं में भटकना भी कोई भक्ति होती है तो कहा जो भीतर बैठा है उसे बाहर पुकारो आज आएगा वो और महाराज होगा आज जितनी गोप जितनी गोपियां हैं उतने गोविंद होंगे अपने अपने अंतर के कृष्ण पुकारो मौन हो वाणी अनहद हो नेत्र इंद्रिया शिथिल हो जाएं, अपने अंतर में बैठ जाओ और उसे पुकारो उसे सजाओ उसे संवारो उसे चूमो और आज की पूरी रात आज उसी के संग हम सब करेंगे अपने अपने अंतर में महाराज आपने क्या माना आपने क्या किया आप तो भगवान के रूप पर भी कीचड़ उछालते रहे मैला करके दिखाते रहे यही भक्ति थी ना आप लोगों की मैं पूछता हूं आप सब से। यही दया कर रहे थे अपने आराध्य पर कहां राधा और कहां आप फिर भी गाना गाते हैं ना मैं मीरा ना मैं राधा फिर भी गोविंद को पाना भैया कैसे पाना है बताओ तो मेरे को नाटकों में हरेक में कह देता हूं आप लोग बुरा मान जाते हो जबकि आपको बुरा नहीं मानना चाहिए जागना चाहिए और सही रास्ते पे आना चाहिए वो आप नहीं करते हो उससे बचने के लिए कुतर्क सोचते हो भागने की कोशिश करते हो क्या ऐसी ही पूजा तुम्हे मोक्ष दे पाएंगे और सब झूम गए हैं मौन समाधि है, है। यमुना भी चांदी का थाल बन गई है और चंद्रमा तो विशाल थाल सा गगन में चमकता चिपका हुआ है और फिर उस अनहद में सब के अंतर से बांसुरी की एक मधुर तान छूपती है और वो रात है कि झूठ झूमती चली जाती है सब के कृष्ण सब के सन गायों ने भी अमृत रस पाया है बछड़े भी झूम झूम जाते हैं सब उस महारास हा अभी पढ़ा था ना हमने कि मधुर ए भी रास भी ही इस ऋचा में है महारास हो रहा है ले अपने अंतर मन का वही तो वेद की ऋचा में पढ़ा क्या हो जो राधा ने गंवार गोपियों को पढ़ाया है वही मैंने वेद में आपको दिखाया है आप समझदार पढ़े लिखे लोग हैं वो गंवार भी समझ गई थी संत ऋषि भी वेद के सब समझ गए आप क्यों नहीं समझ पाए मैं नहीं जानता मेरा गोविंद मेरे भीतर है फिर और चाहिए मुझे क्या है बाहर तो सेवाएं हैं सबकी सेवा करेंगे वासनाओं का प्रश्न ही कहा है न लिपटाना किसी को न लिपटना किसी से तो वासना की बात क्या होगी निमित जगत है यहां हम लिपट ही नहीं सकते तो किससे संबंध करें गुरु चेले का भी हम नहीं जानते प्राणी मात्र की चरण रज को माथे से लगाना है यही सन्यासी का धर्म है वो तो सेवक है श्री राम मय सब जग जाने तूने क्या जाने वो तू जाने जब नारायण सब में वास कर रहे हैं तो किसके बड़े बन जाए किसे कहें कि तू चेला बन जाए? पहले मारे गोविंद फिर बने गुरु जी हम कैसे बन जाए और कैसे इस अंधों की जमात में धृतराष्ट्रों के साथ शामिल हो जाए थोड़ की आंखें अपनी नहीं समझ पाते हैं कृष्ण वहां है सादीपनी ऋषि के आश्रम है गुरुकुल में और महारास वृंदावन में आपकी फिर भी कुछ बात समझ में नहीं आई इसको हमने भक्ति रस कहा है और इसी को हम अभी वेद की ऋषा में पढ़ के आए हैं। गुरुकुल के दिनों में थोड़ा नवरात्र की भी चर्चा कर लेते हैं क्यों जमाने में गुरुकुल में हर छात्र पढ़ते नहीं थे जीते भी थे तो सबसे पहले आते थे पक्ष उससे पहले गुरु पूर्णिमा पराचार्यों का वर्ण होता था कथाएं होती थी फिर उन कथाओं को व्यवहारिक रूप हम पक्ष में देते थे कि ये पेड़ ही पितर हैं हमारे जिनके अन्न और फल से बनते रहे हम बारंबार आज इनका पक्ष है आज पित्र पक्ष है जिन्हें तुम पिता कहते हो वो लक्षार्थ अन्यथा वो बर्तन हैं जिनमें आप यज्ञ किए गए हो लेकिन जो सामग्री यज्ञ की है वो तो ये पेड़ ये वनस्पतियां ये जल और पांचों तत्व हैं जिन पर उन तथाकथित बर्तनों का या यूं कहूं माता पिता का कोई अधिकारी नहीं था वो तो एक मुंह धड़क बनाना जानते हैं। लेकिन जब से आप रिलीजन वाले बने हो आपको ये सत्य भी याद आ रहा लूट गया आए आपको लगा बस यही करते वो भी कहते तुझे तो कैसी दिन के लिए पैदा किया था वो वगैरह घर से आवाज आती है तो बड़ी चोर के लगता है सारे मिडिल ईस्ट में या वेस्ट में जा पहुंचे हैं सनातन धर्म की बात तो रही ही नहीं तो ये है तो कहा पेड़ हैं पितर तुम्हारे? आओ नित्य नूतन वनस्पतियों को लगाया जाए जलों की जलो वनों और जंगलों को झूम के लहराया जाए नए पेड़ लगाए जाए वन वन सींचे जाए इनकी सेवा की जाए और निमित भाव में उन पित्रों को भी श्रद्धांजलि दी जाए जो निमित्त पित्र हैं निमित्त जगत के उनको भी प्रणाम किया जाए उनको भी तिलान दिया जाए आपने तो खीर खा ली मोजा गई पितृपक्ष हो गए हो गए ना एक पेड़ लगाया तुम में से किसी ने सारे पक्ष में जबकि लाखों लाखों पेड़ लगाए जाते थे चारों तरफ जो वन संपदा भरतखंड की थी वो उन्हीं बच्चों के लगाए पेड़ों की थी जिसे आपने वन बन माफिया बनके, हाँ, वन पशु बन के काट डाला और फिर टिम्बर मर्चेंट हो गए और बेच खाया आपने मालूम है आपको ये पितर हैं जिन्हें काटते रहे हो तुम पितर पितृभी बन के पितृहत्य बनके और पितृपक्ष कब बनाए तुमने और इस प्रकार पितृपक्ष मनाने के बाद फिर हम मनाते थे नवरात्र वो यज्ञ जिसे बाहर जानते रहे अब भीतर जाना है और क्योंकि नव दुर्गाए ही नव माताएं ही इसकी जननी हैं तो हमने अपनी ही आत्म ज्वालाओं में का आवाहन किया है नवरात्र में प्रत्येक दिन एक एक इंद्रिय की वासनाओं का अपहरण करके हम जलाते हैं विषांत जगत की इन आत्मज्वालाओं में कि आज के हवन में मां हमने इस इंद्रिय के सारे दोष पाप को इन सबको जलाया और हम निमित्त हो गए अब कोई वासना नहीं होगी तो नौ दिन नौ इंद्रियों की वासनाओं को पाप को असत्य और अज्ञान को जलाते रहे हम हवन में और दसवें दिन इस मन दशानंद की दसवीं इंद्रिय का हरण कर हमने मनाई विजयादशमी वी हैव वन ओवर आप में से कौन कर रहा है कौन सा नवरात्र मना रहे हो हाँ, बुरा मत मानो मैं तो सीधी बात करता हूं एक एक दिन इस मन दशानन केन्द्रियों का इसकी लिप्साओं का वासनाओं का तृप्तियों का इच्छाओं को हम ज्वाला दुर्गा में आज यज्ञ करेंगे और साथ में जौ बेचते हैं क्यों कि यदि मेरा आत्मा अनंत की राह में मुझे विजय मिलेगी तो इनमें भी यज्ञ होगा और कोपलें फूटेंगे अकुए फूटेंगे पौधे निकलेंगे और यदि मैं विशांत महापति दशानंद रावण ही बना हुआ हूं तो सारे देश सड़ जाएंगे कोई कोपल नहीं फूटेगी मेरा जीवन में मेरा आत्मयज्ञ से अभी भी कोई संबंध नहीं है जघन्य अपराधी हूं महापति हूं प्रत्येक छात्र करता था गुरुकुल में भी और बड़े होकर के जब जाते थे तो घर घर में ये मनाए जाते थे क्योंकि ये गुरुकुल के त्योहार हैं इन्हें भुलाया तो नहीं जा सकता ये गए तो गुरुकुल ही हमें हम नहीं रहेगा इन्हें कैसे छोड़ आज आप पूछते हैं स्वामी जी व्रत करें हमने व्रत करोगे कहा व्रत का अर्थ तो तुम्हें पता ही नहीं खाना छोड़ दिया तो व्रत हो गया तुम्हारा उपवास का अर्थ होता है उपमाने व्याप्त होना वास माने उन्हीं में बस जाना क्या इन दुर्गाओं में बस करके हम हर असत्य ज्ञान पाप लोग मोह असक्ति इन सबको तोड़ेंगे और साल भर हम मन को दशानंद बनाकर की जगह दशरथ बनाकर इस शरीर को भगवान राम का अवध बनाकर आत्मा श्रीराम के संग हम जो जीव रूप हैं हम जानकी बनके इनके साथ लिपट के जिएंगे अब कहां करते हैं लोग आपके पूर्वज करते थे आप नहीं आप तो रिलीजन के पीछे लाठियां दिए दौड़ रहे हो धर्म से अब आपको कुछ लेना देना नहीं है और इस प्रकार नौ दिन आत्मज्वाला दुर्गा ने नौ इंद्रियों को भस्म करते दसवें दिन इस मन दशानन का पुतला जलाते थे दशहरा विजयादशमी आज दसों का हरण करके दसों पे जीत लिया हमने क्या आज पुतला जला दो क्योंकि मेरा मन अब दशानन नहीं है ये चोला उतार दिया है बाहर पुतला बना खड़ा है अब उसने तो दशरथ का रूप लिया है इसको जला दो कहीं भोले से ये फिर ना चढ़ा है दशहरा मनाओ रावण का पुतला जलाओ मन दशानंद मरा पड़ा है हाँ आपने कहा स्वामी जी इसी के लिए तो जी रहे काहे मरवाई दे रहे हो भाई हैं आज क्या अवस्था हमारी कौन सा धर्म करते हैं हम लोग मिडिल ईस्ट वाला ये बेस्ट वाला बेस्ट वाला तो बेस्ट वाला वेस्ट है तो बेस्ट है डब्ल्यू की भी बना लो बाकी ये धर्म तो जमता नहीं है ना नहीं तो क्यों नहीं वेद उतरते हमारे जीवन में क्यों नहीं हम रष्ट कि मंद यदि दशानन रह गया बरस दर बरस तो तन लंका बनना ही पड़ेगा और फिर हनुमान जलाएगा इस लंका को चिंता से ईर्ष्या से द्वेष से लोभ से मोह से भय से चिंता से कल के डर से आतंक से व्यविचार से तो एक तो हनुमान को यह लंका हर दिन जलानी होगी तुझे हर सुबह से रात पीड़ाओं को और दुखों को जीना होगा इसलिए अभी जला इसका पुतला अपने संकल्प को हनुमान बना और आज इस पुतले को जला दे ना रहे रावण और ना हो कोई लंका चलो अवध हो जाए आओ राम बसाए घट में बसे हैं राम चलो अपने अपने घट में बस जाए आज ये बात ये रस हमें छूते नहीं है पता नहीं क्यों बुरी बातें अच्छी लगती हैं छल कपट ही रास आते हैं आज हमें श्री राम क्यों नहीं भाते कि जिन्हें हम कथाओं में सुनते हैं जिनके प्रति हमारी अगाध श्रद्धा और भक्ति है मैं पूछता हूं वो विषयों के सामने बोला क्यों हो जाता है मैं भटक क्यों जाता हूं जो प्रति क्षण मुझे जीवन दे रहा एक एक क्षण प्रदान कर रहा वो मेरा क्यों नहीं रहता मैं उसका क्यों नहीं हो पाता मैं फिर एक पाप मूर्ति बन के ही अगला क्षण क्यों जीना चाहता हूं भक्ति एक डिसिप्लिन है एक अनुशासन है वे ऑफ लिविंग है और विषयांत जगत में वासना एक डिसिप्लिन है एक अनुशासन है वे ऑफ लिविंग है या तो वासनाओं के वशीभूत होकर सकाम कर्म अर्थात पाप कर्म को करते हुए हम निरंतर पुण्य और पाप के लेपन को प्राप्त होते रहे अथवा भक्ति रस में अपनी आत्मा में ही डूबे हुए अपनी आत्मा के ही निमित्त बनकर वाहमित जगत में एक समर्पित भाव से अपनी ड्यूटी करते रहे दो में एक रास्ता हमें चुनना होगा एक पाताल ले जा रहा है ये वासना का है एक गगन में उठा रहा है ये साधना का है और आपका कहना है कि एक इधर को लगाएं दो नीचे को लगाएं तो बोला तो फिर तो वही बात है धोबी के कुत्ते न घर के न घाट के हम क्यों ना आज इस पर्व को एक ईमानदार भक्ति के रूप में मनाएं नवरात्र और विजयादशमी इसी भाव में जी जाए और उस समय बालक को हम उस रावण के सामने खड़ा करते थे क्योंकि जगह जगह, जगह बनाए जाते थे अभी तो जगह की कमी है तो एक ही मैदान में बना दिए जाते हैं या दो चार जगह बड़ा शहर हुआ था पहले हर कोई मनाता था कि तो खड़े हो जाएं इस श्रावण के सामने और पूछें अपने से कि क्या पिछला पूरा साल हम दशरथ बन जिए हैं अथवा लोभ मोह आशक्तिशांतता और पाप में प्रभु को मार कीजिए हां भक्ति भले ना करो लेकिन आराध्य की हत्या तो जरूर कर देते हो क्योंकि जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ बुरा हो गया तो तुम मानते हो ना वो मर गया वो होता तो उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता तो बुरा कैसे होता तो तुमने उस वक्त उसकी हत्या की है जिसकी भक्ति का स्वांग बढ़ते बदले की भावना से वशीभूत होकर जब तुमने किसी से बदला लिया था तो प्रभु की हत्या हुई थी क्योंकि वो तो है नहीं इसलिए तुम्ही को लेना लोभ के वशीभूत होकर जब तुमने ठगा था किसी को लोभ की वासना में आकर तो तुमने श्री राम की हत्या की थी रावण नहीं कर पाया था पर तुमने तो कर्क दी उस भाव को मारे बिना तुमने लोभ के वशीभूत होकर किसी को ठगा कैसे तुमने पहले मारे अपने अराधे फिर ठगा संसार झूठ कैसे बोले थे तुम प्रभु की हत्या किए बिना कोई बोल सकता है तो बात बात में ईश्वर की हत्या और भक्ति के स्वांग और नाटक क्या हम कभी ईमानदार नहीं होंगे बैठ के भीतर अपने अपने से स्वयं प्रश्न नहीं करेंगे कि अपने पुरखों की तरह वो अमृत तुल्य जीवन जो वो जीते थे रस और अमृत से भरा हुआ क्या तू क्यों नहीं जी सकता भाई हर बार तुझे प्रभु को मार करके ही अगला दिन क्यों जिलाना पड़ता है क्योंकि भाव हत्या तो निर्मम हत्या है महाजघन्य अपराध है यह तो हत्या से भी बड़ा पाप है तुमने कैसे किया आज पवित्र नवरात्र है अमृत तुल्य दिन है यह तो बारंबार आते रहेंगे यह बात अलग है कि एक बार तू नहीं होगा उम्र खत्म हो चुकी तो अब नहीं जागेगा तो भले कब जागेगा हम सबको सवाल कर रहे हैं अपने से खाली देवियां पूजा देने से खीर खा लेने से कोई नवरात्र नहीं होते हैं नवरात्र संकल्पों के दिन है वचनबद्धता के दिन है अटल प्रतिज्ञाओं के दिन है पवित्र होकर जीने की अमिट कामनाओं के दिन है इन्हें खाली एक उत्सव के रूप में मत मनाओ ये अनंत युगों की श्रद्धा के पर्व है ये तुम्हारे पुरुखों के दिन है इन्हें गाली मत दो बड़ी ईमानदारी से बैठकर भीतर अपने आज हम सबको अपने अपने भीतर जाके पूछना होगा कि मेरे जीवन का वो नवरात्र कब होगा कि जब उस अतिशय निर्मल परमेश्वर और उसके द्वारा बनाए शरीर स्कृति को भी अतिशय निर्मल करता हुआ ये जीव उसमें शरण पाएगा एक ही घोंसले में बैठे हा? स अभी पूर्व की ऋचा में हमने पढ़ा इससे पाए पहले वाली में स संयुक्त इकट्ठे बैठे और तुमने कहा स्वामी जी भगवान कब मिलेंगे हमने कहा हाँ। बहुत बार जब आदमी का भाव नहीं होता है तो सामने रखी वस्तु भी कहां दिखती है बाहर भी तो वो अंधा ही होता सड़क पे चलते हो दुकानें बहुत सी देखते हो कौन सी दुकान देखी कोई भी नहीं जो मतलब की थी वही देखी अंधे थे ना बाकी ना। थे ना स संग संग बैठा है बैठे है। आत्मा अधिश्वर मेरे प्रभु जीव रूप महेश्वर और मेरा प्राणवायु अंतर में सानीडा साथ साथ बैठे हैं और कहते हो स्वामी जी भगवान के दर्शन हो जाए हमने कहा अगर कोई पाप वाप होगा तो दर्शन दे जाएगा प्रभु तो अतिशय निर्मल है कैसे पाओगे दर्शन होगा वो तो तुम्हारे साथ बैठे हैं तुम्हारे पाप तुमको उन्हें देखने नहीं दे रहे और फिर भी झूठ दर झूठ पाप दर पाप कपट दर कपट किए जाते आज ईश्वर को भी तो धन्यवाद नहीं दे पाते हो मैंने किया मेरे से हुआ जो भला भी करे वो मूरख है भागल है। जो आसक्त जगत है वासना जगत है बस वही सब कुछ है एक जमाना था कि कोई किसी से कुछ लेख लिख करके उसके बदले में कुछ उसको उपकृत किए बिना आगे नहीं बढ़ता था आज शेखी इस बात की है अजी मैं बिना खर्चा किए सब ठग लाए क्या बात है बड़े ऊंचे तपस्वी हो बड़ा अच्छा धर्म जी रहे पूछोगे नहीं अपने आप से कि उस प्रभु की बनाई अतिशय निर्मल मनोरम पवित्रतम कृति हो तुम क्या इस गटर से भी वासनाओं के कभी बाहर निकलना मुकद्दर होगा हमारा क्या कभी हम निकल पाएंगे आज का दिन संकल्प का दिन है आज का दिन अखंड संकल्प का दिन है ये पवित्रतम दिन है ये असंख्य युगों की धरोहर है आज हमें नवरात्र को यू ही जाने नहीं देना होगा आए ऐसी भावना से आए एक बार फिर ऋषाओं को दोहराए और संकल्प लें कि झूठ कपट लोभ मोह आशक्ति विषंता नहीं प्रभु के निमित्त है निमित्त बनकर ही अब जिया जाएगा और जैसे वो रखेंगे वैसे ही रहा और याद रखो जिन्हें प्रभु रखेंगे क्या वो दुखी होंगे बोलो क्या भगवान तुमसे कम समझदार हैं रहे तो फिर उनके निमित्त हो जाओ अतिशय सुखी हो जाओ आए इस ऋचा को दोहराए यह धर्म का ग्रंथ है तो ले कोरा रिलिजन नहीं है ना दूसरे भीतर बहार गुणों की बात है स्व की और निमित जगत की का आ ना नरे अरे जो कभी असत्य नहीं होता उस राह पर आ गच्छतम चलो जाएं हुई ये आओ आज हवन हो जाए आत्मा में आओ आज नवरात्र मनाए आओ आहुतियों के संग हम अपने भी सारे पाप चलाए आओ कि अपने आप को आत्मजगत को निर्मित करें विषांतताओं को बाहर के हवन में जलाएं भीतर बाहर अतिशय निर्मल हो जाए हरिमत मन के सामिग्री इन ज्योतियों में समाएं और फिर एक नया रूप पाएं क्योंकि जब भस्मी के रूप में जले थे तो अन्न के रूप में जन्मे थे और जब अन के रूप में जने थे तो शिशु रूप में जन्मे थे इसमें जो जो समाता है उत्तरोत्तर नया और भव्य रूप पाता है तो हविर मत हविर्म्वा